भासार्थ जो राक्षस मानव के मांस से स्वयं तृप्त करता है जो घोड़े आदि पशुओं के मांस का संग्रह करता है और जो अवध गाय का दूध लेता है हे अग्नि तू ऐसे उन राक्षसों के मस्तकों को अपने तेजस्वी शस्त्र से काट डाल भाषार्थ हे मानवों के दर्शक अग्नि गाय के वर्ष भर से संचित होने वाले दुग्ध को राक्षस ग्रहण न करें जो कोई अमृत की भांति दूध पीने की इच्छा करे उस तुम्हारे सामने आने वाले राक्षस के मर्म को अपनी तेज युक्त ज्वाला से नष्ट कर दे भाषार्थ राक्षस पशवों के गोष्ठ में स्थित विष का सेवन करें आदित्य देव माता के संतोष के लिए यह राक्षस तेरे शस्त्रों से काटे जाएं सविता देव इन राक्षसों को हिंस पशुओं को दें और औषधियों का खाने योग्य अंश ही इन्हें प्राप्त न हो अर्थात इनको अन्न ही ना मिले भाषार्थ हे अग्नि तू चिरकाल से ही राक्षसों को नष्ट करता है तुझे युद्धों में राक्षस लोग न जीत सकें अनंतर मांस भक्षक इन राक्षसों को जड़ से अनुक्रम से जला दो तेरे दिव्य आयुधों से वे ना छूटे भाषार्थ हे अग्नि तू हमारे दक्षिण उत्तर एवं तू पश्चिम और पूर्व से रक्षा कर तेरी वे अतिशय तप्त अविनाशी एवं तेजस्स्वी ज्वालाएं पापी राक्षसों को जल्द दग्ध करें भाशाार्थक हे प्रदीप्त अग्नि तू क्रांतदर्शी है इसलिए अपने अवलोकन कौशल से पश्चिम पूर्व दक्षिण एवं उत्तर से हमारी सब प्रकार से रक्षा कर हे मित्र तू अजर है मैं तेरा मित्र हूं मैं तेरी कृपा से चिरंजीवी हो जाऊं ऐसे कर अमर तू है मरण धर्मशील हमें दीर्घजीवी कर भाषार्थ हे अग्नि हे बलशाली तू सबका पालक बुद्धिमान धैर्यशाली नित्यश प्रजा पीड़क राक्षसों को नष्ट करने वाले तेरा हम नित्य राक्षसों को नष्ट करने के लिए ध्यान करते हैं भाषार्थ हे अग्नि तू भंजक कार्य करने वाले राक्षसों को व्यापक तीक्ष्ण तेज से भस्म कर सप्त हुए रिष्टि अस्त्रों से भी नाश कर भासारथ हे अग्नि तू इन राक्षसों के जोड़े को जो कहां क्या है इस बात को कहते हुए देखते हुए भ्रमण करने वाले को जला दो हे ज्ञानमान अग्नि अहिंसक तुझको इस स्तोत्रों से मैं स्तुवित करता हूं इसलिए तू जागृत सावधान रह भाषार्थ हे अग्नि तू सब प्रकार से अपने तेज सामर्थ्य से राक्षसों के बल का नाश कर तथा उनके वीर्य पराक्रम को नष्ट कर अष्टासीतितम सुक्तम भासार्थ पीने योग्य अविनाशी एवं देवों द्वारा सेवित सोम रस युक्त हवि सूर्य से प्राप्त तेज से युक्त तथा आकाश में व्याप्त ज्वालाओं से प्रज्वलित अग्नि में प्रदान किए हैं उसी के सर्वपोषण आविष्कारण एवं धारण के लिए देव सुखकर अग्नि को अन्न से प्रसन्न करते हैं भासार्थ अंधकार से यह संपूर्ण संसार ग्रसित हो जाता है तब वह उसमें आच्छादित हो जाता है अग्नि के प्रकट होने पर वह संपूर्ण जगत स्पष्टतया प्रकट होता है उस जगत के विलय करने वाले इस महान अग्नि के मित्र भाव में ही इंद्रादि देव पृथ्वी आकाश और जल अंतरिक्ष एवं औषधियां रमण करते हैं आनंदित होते हैं भाषार्थ यज्ञार्थ देवों ने सचमुच ही मुझे प्रेरित किया है इसलिए मैं उस अविनाशी महान अग्नि की स्तुति करता हूं जो अग्नि अपने तेज से पृथ्वी और इस स्वर्ग लोक को तथा द्यावा पृथ्वी एवं अंतरिक्ष को विस्तृत करता है भाषार्थ जो वैश्वानर अग्नि सभी देवों से सेवित तथा सबसे पहले होता हुआ था जिसकी वर चाहने वाले यजमान भक्त घी से अच्छी प्रकार प्रज्वलित करते हैं उस ही ज्ञानी अग्नि ने उड़ने वाले पक्षियों गमनशील सर्प आदि को तथा स्थावर जंगात्मक विश्व को शीघ्र ही उत्पन्न किया भासार्थ हे सर्वज्ञ अग्नि जो तू संपूर्ण जगत के सिर पर सूर्य के साथ रहता है उस तुझे माननीय चित्त से इसस्तुतियों से एवं उत्तम गीतों से हम प्राप्त करते हैं वह तू आकाश एवं पृथ्वी को पूरा करने वाला और यज्ञार है भाषार्थ अग्नि रात्रि काल में इस विश्व का मूर्धा मस्तक की भांति सबका मूल आश्रय होता है अनंतर प्रातः काल में उदय होने वाला सूर्य होता है यज्ञ करने वाले देवों की प्रज्ञा ही इसको ज्ञानी मानती है और वह सूर्य सब कुछ जानने वाला होकर अत्यंत त्वरा से अंतरिक्ष में संचार करने लगता है भाषार्थ जो अग्नि अपने महत्व से सर्वदर्शनीय प्रज्वलित द्युलोक में स्थित विशेष रूप से तेजस्वी होकर शोभित होता है उस अग्नि के शरीर रक्षक सभी देवों ने सुक्त पाठ करते हुए अन्न की आहुति प्रदान की भाषार्थ प्रथम द्यावा पृथ्वी आदि सूक्तों का मन से निरूपण करते हैं और बाद में मंथन से अग्नि को उत्पन्न करते हैं और इसके बाद देवहवि अन्न को उत्पन्न करते हैं वह अग्नि देवों को यज्ञार होता है तथा वह शरीर रक्षक ही है उसको द्योलोक पृथ्वी एवं अंतरिक्ष जानते हैं भाषा अर्थ जिस अग्नि को देवों ने उत्पन्न किया जिस उत्पन्न अग्नि में संपूर्ण जगत लोक सर्वमेध नामक यज्ञ में आहुति देते हैं वह अग्नि अपनी ज्वाला से अंतरिक्ष दुलोक एवं इस भूमि को सरलगामी होकर अपनी महिमा से ताप देने लगता है भाशार्थ देवों ने अपने सामर्थ युक्त कारियों से द्यावा पृत्वी को पूरा करने वाले अगनी को देव लोक में केवल इस्तुत द्वारा ही सूर्य रूप में प्रकट किया उस ही सुखकर अगनी को तीनों भावों में किया वही पृथ्वी पर सर्वव्यापक औषधियों को परिणत करता है भाषार्थ जब अदिति के पुत्र सूर्य रूप इस अग्नि को 11 देवों ने आकाश में स्थापित किया तथा जब गमनशील सूर्य वैश्वानर की जोड़ी प्रकट हुई तुरंत बाद ही वे सभी लोकों को देखते हैं अर्थात उसी समय ही यह संपूर्ण जगत निर्माण हुआ भाषार्थ देवों ने संपूर्ण जगत के लिए सब मानवों के हितैषी अग्नि को दिनों का बनाने वाला प्रकाशक किया जो अग्नि तेजस्वी उषाओं का निर्माण करता है तथा गमन करता हुआ अंधकार को अपनी तेज से दूर करता है भाषार्थ मेधावी एवं यज्ञारह देवों ने अजर अमर वैश्वानर अग्नि को उत्पन्न किया उसने अति प्राचीन काल से विरहड़शील नक्षत्रों को बड़े-बड़े महान पूजनीय देवों के सामने ही अपने तेज से निष्पर्व किया भाषार्थ सदैव दीप्त क्रांतदर्शी एवं जगत हितैषी अग्नि की मंत्रों से हम स्तुति करते हैं जो अपनी महिमा से द्यावा पृथ्वी का निर्माण करता है तथा नीचे से और जो ऊपर से भी तपता है प्रकाशता है भासार्थ पितरों देवों एवं मानवों के दो मार्गों देवयान एवं पितृयान को मैंने सुना है जो कोई पिता माता के बीच जन्म हुआ है अर्थात वह विश्व द्यावा पृथ्वी में अंतर्भूत हुआ है यह अग्नि से संस्कृत विश्व देवलोक एवं पितृलोक को जाते हुए उन दोनों देवयान तथा पितृयान मार्गों से ही जाता है भाषार्थ परस्पर संगत द्यावा पृथ्वी विचरणे वाला मस्तक स्थान पर स्थित सूर्य से उत्पन्न मननीय स्तुतियों से परिशुद्ध किया हुआ अग्नि को धारण करते हैं वह प्रमाद रहित होकर अपना कार्य करता हुआ को तारने वाला वेदीpyमान अग्नि सभी लोगों के सम्मुख रहता है भाशार्थ जिस समय पृथ्वी में स्थिर अग्नि एवं स्वर्गीय वायु आपस में विवाद करते हैं कि हम दोनों में यज्ञ में प्रमुख कौन है और यज्ञ के तत्वों को कौन विशेष रूप से जानता है जहां मित्रवत ऋत यज्ञ कर सकते हैं और वे उसको अच्छी प्रकार से विधिवत पूर्ण करते हैं कौन यह निर्णयात्मक कहेगा भाषार्थ कितनी अग्नि हैं कितने सूर्य हैं ऊषाएं कितनी हैं और कितने प्रकार के हैं हे पितरों आप लोगों से मैं इस प्रधायुक्त वचन से यह प्रश्न नहीं करता हूं बुद्धिमान पितरों केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं भाषार्थ हे वायु जब तक उषा काल के प्रतीति करने वाले तेज को मुख को वस्त्र की भांति आच्छादित करती रहती हैं तब तक वेदज्ञ ब्राह्मणों में से एक निकृष्ट होता अग्नि के पास बैठकर यज्ञ के निकट आकर स्तुति वचनों से उपासना करता है ए कोण नवततम सुक्तम भाषा अर्थ हे तोता जो इंद्र अपने महान सामर्थ्य से शत्रुओं को पीड़ित करता है पराजित करता है पृथ्वी को भी विशेष रूप से ताप आंधी आदि से अभिभूत करता है जो मानवों का संरक्षक इंद्र समुद्रों एवं आकाशों में भी अपनी महती शक्ति श्रेष्ठ है वह विश्व को अंधकार नाशक तेजों से द्यावा पृथ्वी को परिपूर्ण करता है तू मानवों में अत्यंत उत्तम इंद्र की स्तुति कर भाषार्थ सामर्थ्यवान विख्यात इंद्र अनेक तेजोमय लोकों को चारों तरफ चला रहा है जिस प्रकार सारथी चकु घुमाता है सद्यव गमनशील एवं सद्यवकार्य करने वाले अश्वों की भांति इस सृष्टि के चारों ओर फैले काले अंधकारों को अपने तीक्ष्ण तेज से नष्ट करता है भाषार्थ हे तोता तू मेरे साथ मिलकर जो उत्कृष्ट गुण है पृथ्वी एवं आकाश से भी महान है और अत्यंत नवीन स्तोत्र का इस इंद्र के लिए उच्चारण कर जो इंद्र यज्ञ में उच्चारित पृष्ठ स्तोत्र को पाने के लिए जैसे अभिलषित होता है वैसे ही शत्रुओं को जानने के लिए भी व्यस्त रहता है वह अपने मित्र भक्त को अपनी शरण में रखता है